लेसन 22 पेज नंबर 147 हर रोज दूध पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है इस रास्ते पर गाड़ी चलाना मना है अभिनेत्री ने स्मार्टफोन खरीदना चाहा अभिनेत्री स्मार्टफोन खरीदना चाहती है शायर ने कविता लिखनी छोड़ दी शायर कविता लिखना छोड़ देता है उपन्यासकार ने उपन्यास लिखना पूरा किया उपन्यासकार उपन्यास लिखना पूरा करता है पेज नंबर वन फोर्टी एट जातिवाद खत्म होने से ही देश का विकास संभव है हालत सामान्य होने में लंबा वक्त लगेगा मेरी योजना तो प्रसिद्ध रसोईया बनना है मोदी का लक्ष्य भारत को दुनिया में विनिर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है अभिनेत्री उपन्यास उपन्यासकार जातिवाद प्रमुख प्रसिद्ध रसोईया, लक्ष्य विनिर्माण शायर सामान्य स्थापित स्वास्थ्य हालत छः सोलह छब्बीस छत्तीस छियालीस छप्पन छियासठ छिहत्तर छियासी छियानवे